जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति वे तत्व त्यक्तन्म नईति मेति सोर्जुन जन्म मयारूप कर्म च चा साधु चाधुपरी मे मम दिव्यम अकतम ईश्वर एवं थोक्त यो वे तत्व तत्व येहमर्जन्म पुनुत्पत्ति नएति ना एग्छति स मुच्य हे अर्जुन